लेकिन मानो एक के वो पत्थर है वही मेरा भगवान हो गया है तो उसमें आपको क्या करना है और आपको ऐसा कहां सिखाया है कि जो मैं कहा पूजा करता हूँ इसलिए आप पत्थर को तो, को वहां से फेंक ले कहीं भी या तो पत्थर को पलित करें या तो उसको मार डाले वो इस्लाम नहीं है इस्लाम उसका तो नाम ही ये है कि शांति का धर्म है उसको इस तरह से गुंडा का धर्म क्यों बनाते हैं तो वो मैं किस मुँह से कहूँगा एक हिंदू की हैसियत से मुसलमानों को अगर मैं उनकी मस्जिद है वो सबको ढाला लूँ और ऐसा हमने किया और यहाँ दिल्ली में हो सकता है क्या होने वाली बात नहीं लेकिन हमने कर ली है मेरे प्यासों संख्या तो आ गई है शायद एक सौ साढ़े तीस मस्जिद है किसी को हमने थोड़ा तोड़ डाला है किसी को भ्रष्ट किया है और किसी का मंदिर बनाया है मैं कहता हूँ वो तीनों पाप है और अभी तो मैं पाता हूँ मुझको पता नहीं था कि कौनिक प्लेस के नजदीक एक एक मस्जिद की खासी मस्जिद है उस मस्जिद का मंदिर बनाया है वहाँ तिरंगी झंडा चलता है और बस एक बड़ी मूर्ति बिठाती है मैं कहता हूँ कि हमने तो हिंदू ने घोर पाप किया है इसमें कोई हमने पुण्य नहीं किया है अगर मैं ये कबूल ना करूं, तो पीछे मैं मुसलमान को कह नहीं सकूंगा कि वो मेरा मंदिर में आकर घुस जाए और पीछे वो उसको बलीट करें या तो मूर्ति हटा दें और पीछे वहाँ मस्जिद बना दें कोई कर नहीं सकता है और आज का जमाना ऐसा है कि उसकी बर्दाश्त हो ही नहीं सकती और हम तो बिल्कुल जंगली आदमी है ऐसा कहा जाएगा तो मुझे बड़ा दुख हुआ मैं चाहता हूं कि आप लोगों सबको भी इसका बड़ा दुख पहुंचना चाहिए लेकिन आपको मैं सबसे बड़ी दुख की बात तो और में कहना चाहता हूं। तो इसलिए जितना मैंने समय ले लिया इसमें मैं थोड़ा समय लूंगा और मैंने कहा तो था कि जब हम मुसलमानों को मार मार के एक शांति हो जाएंगे ना कभी किसको मारें दस बीस मुसलमान रहे या तो सो दो सौ पीछे जैसा आप चाहते हैं ऐसा रहेगा उसमें मुझको तो आप झंडा देखने वाले नहीं है कि यहाँ से आप साढ़े तीन करोड़ मुसलमान है वो सबको मारे और पीछे अच्छा मुझको महात्मा माने और मुझको मोटा माने वो मोटा रहना नहीं चाहता उस हिंदुस्तान को मैं देखना नहीं चाहता वो हिन्दू धर्म नहीं है उस धर्म का मैं कभी पालन नहीं कर सकता उस ईश्वर जिसका नाम लेकर हम इतने आदमियों को कतल करे उस ईश्वर को मानने वाला नहीं वो कोई दूसरा ईश्वर ही होगा मेरा ईश्वर ऐसा काम मुझको मुझ कभी करने देगा मुझको रोक लेगा मेरा ईश्वर मुझको रोकता है शराब पीने से मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी किसी को जुटलाने के लिए किसी को धोखा देने से वो तो ईश्वर है उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का स्तवन करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुँच जाऊँ मैं ईश्वर का काम न करूं और किसी ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं सारा संसार को धोखा देता हूँ और मैं किसी धर्मी मिल जाता हूँ अधर्मी देता हूँ तो मैं तो अधर्मी के हिस्से जिंदा रहना ही नहीं चाहता तो अगर हम ऐसा करें कि सब मुसलमानों को मार डालेंगे या तो थोड़े मुसलमान जिसको हम हम अपने गुलाम कर रहे या तो उसको कहें कि नहीं वो वो आपको तो भी छोटी रखना है आप डाली नहीं रख सकते और आपको तो हमारे साथ मंदिर में आकर पूजा करना है वो तो मेरा धर्म है मेरा धर्म मुझको रोक लेगा जैसे मुसलमान ऐसा करे, तो उस चीज में मैं उनक, उनको साथ नहीं दे सकता मैं कहूँगा आप तो सबके शत्रु बन गए तो हमारे तो सीधे रास्ते पर चलना है तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जैसा मुझको दुख लगता है ऐसा आपको भी दुख लगे तो पीछे आपको कहता हूँ मैं कि हुकूमत को करने की जरूरत नहीं है मैं कहूँगा हुकूमत का तो धर्म हैकूमत मिट जाए वो मुझको अच्छा लगेगा लेकिन हुकूमत इस चीज़ की बर्दाश्त करे तो हुकूमत हिंदू धर्म को मारने वाली बनने वाली हैकूमत और पीछे हुकूमत तो कांग्रेस को भी कुशल डाली थी अभी तो कांग्रेस ने ए आई सी सी ने वो वो बना रखा है ये अपना रेजोल्यूशन उसमें कहा है तो मंदिरों को नहीं ढाल सकते मुसलमान और मुसलमान के मस्जिदों को नहीं जा सकते आज तो हमारे कब्जे में वो मस्जिदें पड़ी है उस मस्जिद जैसी थी ऐसी की ऐसी खूबसूरत रहनी चाहिए और हर एक मुसलमान को वहाँ आज़ादी से जाने का मौका मिलना चाहिए तब तो मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमत कुछ है उसमें उसमें कुछ है सारी दुनिया के सामने खड़ी रह सकती नहीं तो सारी दुनिया के सामने वो वो हुकूमत निकमी बन जाती है इसमें कोई शक को तो मैंने आपको कहा कि वो तो आज तो मुसलमान ही ना लेकिन कल तो दूसरे होने वाले मेरे पास आज चीज आ गई गुरुगाम के नजीक में एक जगह है उसका नाम तो मैं भूल जाता हूँ ठीक है वो नाम चला गया लेकिन है? हाँ हाँ कमला है के कमाई कुछ भी है वो गुरुगाम से बहुत कम दूर है तो यहाँ से पच्चीस माइल का फासला है अभी पच्चीस माइल के फासले में थोड़े का खिस्ती देते है अभी उसमें तो काफी शिकायत की है मेरे पास खाते उसमें जब उन लोगों को तो पीछे डराते हैं वो कह रहे हैं तो यहाँ से हर्चा वहां उनकी जायदाद पड़ी है गरीब बेचारे पड़े वो कही कोई मेहल रखते बेचे नहीं है कुछ किसानी का काम करते हैं कोई मजदूरी का काम करते हैं ऐसे गरीब ख्रिस्ती हैं। अगले अगले जमाने में वर्षों के पहले वो तो हिंदू ही थे यहाँ ख्रिस्ती असल से ही है ऐसा तो है ही असल से जो तो थोड़े आए थे वो तो बहुत वर्षों के पहले द्रामकोर में लेकिन बाकी के जो भय वो तो सब हिंदू में से ख्रिस्ती बने अभी हिंदू में से ख्रिस्ती बने उस हम उनको सजा करेंगे क्या हाँ उनके सामने हिंदू धर्म का प्रकाश करो हिंदू धर्म में कितनी खूबियाँ बताओ आज तो उन लोगों को जो अछूत मानते थे हम और अछूत मानकर हमने गुनाह किया वो अगर ख्रिस्ती बन जाए तो उसको हम क्या कहने वाले थे लेकिन वो बन गई है ख्रिस्ती और उसके बाप दादा ख्रिस्ती बन गए अभी आज वो ख्रिस्ती रहते हैं तो वो ख्रिस्ती हैं इसलिए उसको हटा दो पीछे वो कहते हैं कि हाँ तुमको तो हटा देते हैं वो गलत बात है झूठी बात है तो वो तो ये कि उसको अभी जैसे मुसलमान तो हटा दिए तो अभी इस खिस्टी को भी हटा लो तो इसी धर्म पर हिंदू ही रह जाएंगे करेंगे पाजीपन करेंगे पीछे वो हिंदू कोई पवित्र पाक तो रहने वाले नहीं है किसके लिए वो पाक रहे हैं? और इतना खून करके इतना लोगों को गालियां देकर दबा कर तो पीछे उन लोगों को अब भी उसको नोटिस दे दी है वहां जो है उन लोगों ने कह रहे हैं से भागो अगर नहीं भागते हैं तो बचे आपका खून हो जाएगा आपकी कतर हो जाएगी उनकी जमीन है वो वहां रहने वाले हैं वो खाते पीते वहाँ हैं वो जाए भी कहां और क्यों जाए और ये ये हमारी हुकूमत ये हमारी आजादी अगर वो यहाँ अंग्रेजी सल्तनत चलती थी वो तो उनको कोई बोल नहीं सकते थे डरते उनसे लेकिन आज तो वो डर छुट गया क्यों कि अंग्रेज की हुकूमत उड़ गई तो इसके साथ जितने ख्रिस्ती है उसको भी मार डालो ये तो बहुत बुरी बात है हम तो बड़ी शिकायत करते हैं कि वहां जो आक्रमण करते हैं कश्मीर में वहां सुना आप लोगों ने सुना होगा कि एक बेचारे अंग्रेजी पादरी थे उसको मार डाला और पिछले वो वहां जो जो चर्च था गिरजा वो गिरजा का कुछ बना लिया पुड़ा पुड़ा में भूल गया हूँ ये कर लिया तो हम सब कहते हैं तो तो बने हैं उनको हम मारें उनको गाली दें या तो उनको धमकी दे और पीछे निकाल दें तो कितना बुरा हो पीछे उसका जो पाली है वो भी मेरे पास आ गया था वो तो एक बेचारा जो छोटा सा आदमी ही थोड़ा सा अंग्रेजी जानते हैं दूसरे तो जानते नहीं उनकी बहाद्री जबान खुबी है कि उर्दू है उर्दू लिखते है अभी क्या उनको ये भी मैं कहूं कि नहीं तुम्हारे उर्दू में लिखने का छोड़ना और तुम्हारे तो देवनागरी में लिखना है मैं क्यों कहू मेरा तो धर्म हो जाता कि मैं उसकी, उसकी जो लिपि है उसको सीख लू लिपि मैं उनको दबाऊँ और उनको कहूँ कि नहीं अभी तो, तो तुम्हारे देवनागरी लिपि में ही लिखना होगा वो तो बनना नहीं बनने वाला नहीं है तो वो ऐसे हम हैं जब वो खासे और ऐसे हिंदू पढ़े हैं कि जो तो शिवाय देवनाग वो, वो उर्दू लिपि के दूसरी चीज में लिख नहीं सकते तो उनका जो पार्लिश है बड़ा है खासा आदमी अच्छा है वो तो कर्नाटक का है वो यहाँ का नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही हिंदुस्तानी बोलता है वो शरीफ आदमी मुझको लगा वो आया और इस गरीब आदमी था उसको लेकर, देकर तो उसने कहा कि हमारे पर ऐसा है तो उसका भी अपमान हुआ वो तो रेवाड़ी के नजदीक था रेवाड़ी के नजदीक था तो उसकी, पास थी। वो चीन उसने कोई गुना नहीं किया था बाइसिकल कोई खिस्ती नहीं थी लेकिन वो आदमी ने छीन लिया वहां तो, तो कोई अंग्रेज भी था उसने देखा कि वो तो पादरी है और पीछे उसका बड़ा है तो लंबा लिबास भी पहनते हैं ना तो कोसी को लगा के ये तो अच्छा आदमी है उसकी आशीगल ढूँचा था तो जो आदमी ने, ने ये सब काम में हिस्सा लिया था उसने मजाक में बताया कि देखो वो तो वहाँ है यहाँ नहीं है तो मैं तो नहीं जाता उसने कहा वो उनको भेज तो वो बेचारा कहाँ जाए और किसी ट्रेन का क्या होगा तो वो तो गया नहीं तो दूसरा आदमी उसके पास था टकरा था उसने कहा कि साहेब आप क्यों जाते हैं वो साहब नहीं है वो तो मैंने कहा ना वो, वो, वो कर्नाटक ही कांगली भाषा जानता है थोड़ी हिंदुस्तानी जानता है तो उसने कहा कि उसने क्या है वहां में पहुंचा था अभी दौड़ के गया दौड़ के जाता है तो वहां बाइसिकल है ही नहीं हो कहा से उसने जो तो मजाक की थी वो हिंदू था खासा और उसने ऐसा कहा कि वो तो सीख था तो इसके पास इसकी मजाक की वो बाइसिकल तो उसकी चली गई और वो पीछे वो तो गरीब पार्टी पार्टी जो है बड़ा है इसलिए उसके पास पैसे हैं ऐसा थोड़ा है वो अगर 200 रुपया के तीन 300 रुपया के जो कुछ भी बाइसिकल थी वो बाइसिकल चली गई खाम और इस तरह से हलाक करते हैं मेरा सर झुका कि अच्छा अभी मुसलमानों को तो छोड़ते हैं और या तो मुसलमान को तो मारते हैं अभी पालियों को भी देखो और जो ख्रिस्ती है आज तो वो वो ख्रिस्ती है कल दूसरे ख्रिस्ती मिले तो उसको मारो और पीछे किसको मारेंगे पीछे मारो यहूदी को पीछे पीछे पारसियों को मारो हरेक को मारो और पीछे पीछे क्या और पीछे तो आखिर में मेरे जैसा मिशिन रहेगा तो उसको भी मारो बुरा हो गया है वो सब सबको बचाने के लिए निकला है तो बचाने आओ तू तो नहीं बच सकता है तो तू क्या किसको बचाने वाला है तो लेकिन मैं तो मेरी गर्दन को अब से खो बैठा हूँ मैं बचना नहीं चाहता हूँ मैं बचू और दूसरों को बचाऊं ऐसा नहीं है मैं तो मर कर दूसरों को बचाना चाहता हूँ तो वो जो मुझको डराने वाले है ना कि तू क्या है तू तो एक बुरा हो गया है तेरे पास तो कुछ है ही नहीं किरपान भी नहीं है तलवार भी नहीं है गोरी भी नहीं है एक लाठी भी नहीं रखता है तो टूटो तो खबर देख, देख लेंगे हम, करोगे ना कि वो, वो इतने मासूम मुसलमान पड़े हैं मासूम पारसी है मासूम यहूदी है उनको सबको भी मार उससे बेहतर है कि मुझको गवाही मट रहने दो तो, और मैं तो हूँ आपकी तलवार में भी गट पड़ेगी तब भी मैं आपके लिए तो आशीर्वाद ही मांगने वाला हूँ ईश्वर से यही मैं कह सकता हूँ उम्मीद ऐसी है कि तब भर मैं गुस्सा नहीं करूंगा लेकिन ये कहूंगा वो तो, वो जानता नहीं उसको क्या चीज क्या धर्म है वो कहा जानता है कि शिश्री अकाल में क्या भरा है क्या सिखाता है या तो हिंदू है तो मैं कहूंगा कि वो गीता कहाँ पढ़ा है पढ़ा है तो भी उसका अर्थ कहाँ जानता है तो हे ईश्वर तू उसको माफ करेगा और माफ करेगा उसमें से उसका कल्याण हो जाता है क्योंकि पीछे वो किसी को मारेगा नहीं इस तरह से मैं तो मैं तो उसकी कृपान या तो तलवार के नीचे मेरे गर्दन को झुका दूंगा लेकिन मैं कहूँगा अरे आप सीख हैं तो भी वो तो हिंदू के जैसे ही पड़े हैं गुरु ग्रंथ साहेब में है क्या जितना वेद धर्म में लिखा है हमारे पुराणों में लिखा है उसमें सब की चीज लिखना है उसमें हाँ कि वो वो वो गुरुमुखी में है ऐसा है कोई चीज समझ में नहीं आती क्योंकि नहीं जानते हैं जब तक पंजाबी भाषा तो न समझ में आई बाकी तो सब का सब वो है लेकिन उसको उस धर्म में से नहीं है ऐसा कहो उसकी मुझको परवानी है क्योंकि मैं तो गुरु ग्रंथ को भी पूछता हूं मैं तो गीता के भी पूछता हूं कुरान को पूछता हूं आप जानते हैं मैं तो जंदा विस्ता को पूछता हूँ मैं तो बाइबल को पूछता हूँ ऐसा मैं पढ़ा हूँ तो एक मिस्किन आदमी हूँ तो मेरे में वो तकबरी नहीं है कि उनको सबको मैं बचा दूंगा मुझको मारो मैं तो कहता हूँ कि मुझको मारो तब मैं उनको बचा सकूंगा लेकिन ऐसे मुट्ठी भर तुम्हारे पास ख्रिस्ती पड़े हैं मुट्ठी भर पारसी पड़े हैं तो क्या तुम्हारी बहुमति है इसका अर्थ यही है कि उनको सबको मारो मैं चाहता हूँ ये सब सुनकर बात तो सही है बनी हुई बात मैं आपको सुनाता हूँ कि आप सब ऐसा कामों से डरे और जो आपके रिश्तेदार हैं भाई बंधे, है दोस्त है पीछे वो सिख हो हिंदू हो इस पर मुझको परवानी सबको आप कहें कि ऐसा जुल्म करके हम हिंदुस्तान को ताराज न करें हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा और पीछे आज़ाद होकर और आज़ादी पाने के बाद हम हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ही सामान पैदा करें इससे तो हम सब कहाँ पुछे और कहेंगे ऐसा हम कभी नहीं करने वाले हैं हम तो सीधी बात करें कि जिससे हमारी आज़ादी को हम सुशोभित करें